यूं तो आपस में बिगड़ते हैं हफ़ा होते हैं मिलने वाले मिलने वाले वाले कहीं कहीं उल्फत में जुदा होते हैं नमस्कार दूर और पास बैठे हमने एक बात कही के सभी श्रोता मित्रों को नमस्ते आज मैं अपनी पिछले हफ्ते की चर्चा को ही जारी रखूँगा माफ कीजिएगा सबसे पहले क्षमा याचना इस बात के लिए कर लूँ कि आज गला थोड़ा खराब है नहीं नहीं अभी कोरोना जैसी बात नहीं नजर आ रही है मगर शायद मौसमी वजह से गला थोड़ा खराब है इसलिए आवाज थोड़ी खरखराती हुई और मुझे तो लगता है कुछ अजीब सी भी आ रही होगी इसी के कारण मैंने आज अपने सुबह के दो आवाज वाले काम नहीं किए यानी कि पहला काम वो जो अपने दृष्टिबाधित साथियों के लिए कुछ उनके कोर्स की चीज़ें पढ़ता हूँ तो आज उसकी भी छुट्टी कर दी और एक छोटा रिकॉर्ड करता हूँ एक धार्मिक प्रवचन नहीं नहीं प्रवचन जो मैं नहीं देता मैं तो आ, किसी ना किसी धार्मिक पुस्तक से 20-25 मिनट आधे घंटे पढ़ता हूँ तो आजकल भागवत पुराण चल रही है और मेरे सामने मेरी श्रोता जो कि सामने बैठती हैं वो मेरी आ, सास जी होती हैं मतलब मेरी पत्नी की माता जी उनको सुनाता हूँ और यों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने रामचरितमानस का हिंदी वर्जन जो है यानी कि दोहे चौपाई नहीं परंतु उसका जो हिंदी शब्दार्थ वो गीता प्रेस की रामचरित मानस के सटीक जो जो जो सटीक पुस्तक होती है उसमें से जो हिंदी वाला पोर्शन था उसको पढ़ के रिकॉर्ड भी किया है और इसी तरह से जो भागवत है उसका भागवत पुराण के पहले भाग के मैं लगभग साढ़े छह पेज पढ़ चुका हूँ अब तक तो आज के दिन वो भी नहीं पढ़ा क्यों क्योंकि सुबह सुबह गले में खरखराहट थी थोड़ा दर्द तकलीफ भी थी तो उसको नहीं पढ़ा मगर अब देखिए आपसे तो बात करनी ही है क्योंकि सोमवार की सुबह बहुत से दोस्तों को जब ये नहीं मिलता है हमारा हमने एक बात कही का संस्करण तो वे कुछ तो चिंतित हो जाते हैं कुछ लोग फोन करते हैं कुछ शिकायतें करते हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि चाहे थोड़ी खरखराती आवाज में ही सही मगर मुझे आपसे थोड़ी बहुत बात तो करनी ही चाहिए हाँ तो मैं ये कह रहा था कि पिछले हफ्ते मैंने अपने एक भाई का जिक्र किया जो कि पहले पड़ोसी थे और बाद में भाई हो गए और इस बीच बता दूं कि पिछले हफ्ते वो काफ़ी बीमार भी रहे यही कोरोना बाबा की मेहरबानी अस्पताल वगैरह में भी रहे और मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने अभी तक इस एपिसोड को सुना है क्योंकि वे बेचारे अस्पताल में थे और अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं मुझे आशा है कि वे सुनेंगे और जरूर अपनी कुछ ना कुछ बात तो मुझसे कहेंगे ही क्योंकि वो मेरे उन श्रोताओं में से हैं जो अपनी बात कहना जरूर पसंद करते हैं तो साहब आज का जिक्र करूंगा हमारे बचपन में यानी कि जब हम बनारस में रहने आए तो उस वक्त मेरी उम्र 12 साल की थी और मैंने शायद आपसे पहले बताया होगा कि मैं थोड़ा कम उम्र में ज्यादा पढ़ गया नहीं बताया है तो उसका जिक्र फिर कभी करूंगा मगर उस समय हमारे पड़ोस में एक जैदी साहब रहने आए और जैदी साहब नौजवान आदमी थे मतलब हम लोग से तो बड़े ही थे मगर वो मेरे को लगता है शायद 28-30, 35 साल के होंगे 12 साल की उम्र के लड़के के लिए वो 28 हो या 35 हो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाल काले हों मूछे काली हों शरीर हट्टा कट्टा हो और स्कूटर या मोटरसाइकिल पर चलता हो आदमी तो वो वैसे ही बड़ा लगने लगता है तो वो वैसे ही थे उनकी एक खास बात आपको बताऊं कि जैदी साहब जो थे वो क्या करते थे वो हम लोग को नहीं पता है क्योंकि उस जमाने में यानी कि सन 66 में वो एक ऐसा समय था जबकि आज की तरह के प्राइवेट सेक्टर के अनगिनत जॉब्स नहीं थे और कुछ गिने चुने सरकारी नौकरियां होती थीं या अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी होती थी तो लोग उसको सेठ जी की नौकरी कहा करते थे उस तरह ओ, मैं खास तौर से छोटे शहरों की बात कर रहा हूं माफ कीजिएगा बंबई और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में यहां तो हमेशा से ही प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां भी महत्वपूर्ण थी और अच्छी पोजिशन वाले लोग भी हुआ करते थे मगर बनारस वगैरह में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां उतनी शायद सम्मानीय दृष्टि से ना देखी जाती हों या शायद उस वक्त हम नहीं समझते थे तो वो किसी प्राइवेट फर्म में काम करते होंगे तो हम लोगों को पता नहीं था कि वो किस तरह का काम करते हैं तो जैदी साहब की एक खूबी तो ये थी दूसरी खूबी जो हम लोगों को पता चली वो ये थी कि जिस महिला से वो शादी करके मतलब जो महिला उनके साथ आई थी वो उनकी पत्नी तो थी परंतु विवाहित पत्नी नहीं वो भागा के लाई हुई पत्नी थी अब साहब जैदी साहब की ये भी खूबी उस 12 साल के लड़के और उसके दोस्तों के बीच में एक बड़ा आ, बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा उनको बहुत महत्व देने वाला एक मुद्दा बन गया था क्योंकि जैदी साहब ऐसे देखने भालने में उनका मैं सिर्फ आपसे यह बता सकता हूं कि अब तो वो कलाकार फिल्म कलाकार हैं नहीं परंतु जब अगर आप उनकी तस्वीरें इंटरनेट वगैरह में निकाल कर देखें या मेरे को लगता है शायद आप में से बहुतों को याद भी होगी उनकी वो थे गुरुदत्त तो जैदी साहब गुरुदत्त के डॉपल थे यानी गुरुदत्त के हम यदि उनको यदि गुरुदत्त साहब को और उनको आमने सामने खड़ा किया जाए मैंने गुरुदत्त साहब को तो नहीं देखा फिल्मों में अलबत्ता देखा है मगर मैं यही कह सकता हूं कि जैदी साहब हु बहू गुरुदत्त ही लगते थे मगर जैदी साहब को कभी भी इस इस बात का उन्होंने हम लोगों के बीच यानी जो हम लोगों से उनका सबका हुआ उसमें कभी उ, उन्होंने अपने इस आ, क्या बोलते हैं इस सौंदर्य का ये कहना चाहिए अब तो कि इस सौंदर्य के बारे में कभी कुछ जिक्र चर्चा नहीं की तो हम लोगों की दृष्टि में हमारे वो जैदी साहब जो थे वो एक तरह से हीरो थे और हमारे माता पिता और मोहल्ले यानी कॉलोनी के अन्य निवासियों के नजरों में वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे बच्चों को दूर रखना चाहिए और मतलब महिलाओं वगैरह को तो उनसे बिल्कुल ही बातचीत करने में हिचकिचाना ही चाहिए और वो जमाना भी ऐसा था बनारस शहर 1966 यानी आज से लगभग लगभग क्या कहा जाए 50 55 साल पहले की बातें तो महिलाएं तो यूं भी बात नहीं करती थी मगर खैर साहब तो हमारी वो एक छोटी सी कॉलोनी थी पांडे कॉलोनी और उसमें 30 40 परिवार रहने वाले चालीस भी शायद मैं ज्यादा कह रहा हूं 20-25 परिवार ही थे और वो परिवारों के बीच में वो जैदी साहब हमारे बच्चों के हीरो और उनकी पत्नी उनकी पत्नी देखने में उतनी सुंदर तो नहीं थी परंतु अब मैं उनकी शक्ल याद करने की कोशिश कर रहा हूं तो जैदी साहब की तुलना में तो नहीं ही थी खैर और हम लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट जैदी साहब में इसलिए था क्योंकि जैदी साहब को खेल कूद के बारे में बहुत जानकारी थी यानी जब हम बैडमिंटन खेलते थे तो कोर्ट भी उन्हीं से पूछकर बना क्योंकि उस जमाने में इंटरनेट वगैरह तो था नहीं तो या तो हम कोई एनसाइक्लोपीडिया ढूंढते कि बैडमिंटन कोर्ट कितना चौड़ा होता है और उसके साथ में ही जिसको आज के तारीख में डी कहा जाता है जैदी साहब डी के माहिर थे मतलब वो अगर जो आपका बैडमिंटन का कोर्ट बनाना है तो वो कैसे बन सकता है और उसको बनाने के लिए वहां पे सामने धूल भरी सड़क थी मतलब धूल भरी जगह थी तो उसमें ऐसा कैसे किया जाए कि वो लाइनें जो बने वो स्थायी रहे यानी परमानेंट उनकी कैसे लाई जाए तो जैदी साहब उसमें हम बच्चों का साथ देते थे उसके बाद हम लोग के नेट तो यानी काम चलाओ नेट कैसे बनाए जा सकते हैं इसमें भी वो साथ देते थे और वो बाकायदा टीमें बनवाने में बैडमिंटन के खेल के नियम हम लोग को समझाने में उसमें मदद करते थे फिर वहां पर क्रिकेट का भी जमाना था वो तो क्रिकेट जब होता था तो उसमें भी जैदी साहब अक्सर मदद किया करते थे और बच्चों के झगड़े निपटवाने में तो वो अव्वल नंबर के माहिर थे जब वो झगड़े निपटवाते थे तो मैं आज सोचता हूं कि हम लोग इतना कुछ पढ़ते लिखते रहते हैं और एम किया और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में सेमिनार अटेंड किए और बैंक में नौकरी करने आए तो ब्रिवान्स रिड्रेसल और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इसकी बातें शुरू की गई और मुझे याद है कि कई हम लोगों ने इसके लिए बड़े बड़े सेमिनार अटेंड किए और जब हम बिहेवियरल साइंस पढ़ने और पढ़ाने लगे तो उस समय भी ये ये बातें होती थी कि साहब बिहेवियरल साइंस वगैरह का उद्देश्य है कि किसी तरह से आप ग्रीवान्श रिड्रेसल को समझ सकें और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में इसका इस्तेमाल कर सकें मगर मुझे पता नहीं जैदी साहब ने क्या पढ़ाई लिखाई की थी मगर साहब वो हम लोगों का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी करते थे और ग्रीवांस रिड्रेसल भी करते थे मुझको जैदी साहब की एक बात जो आज भी मेरे जहन में बैठी हुई है और मैं जिसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उनके गुण के रूप में वो ये है कि जैदी साहब किसी को भी बात को साफ तरह से कहकर ये इंश्योर करते थे कि किसी को भी अफसोस यानी कि नाखुशी न ना मिले तो मुझे पता नहीं वो कैसे करते थे मगर वो जब वो बात करते थे तो उससे तो मुझे लगता है कि चूंकि वो दिल से साफ थे तो शायद जिसके खिलाफ भी जजमेंट होता था उसको भी ये नहीं लगता था कि ये कोई पक्षपात कर रहे हैं या किसी का फेवर कर रहे हैं या इनके मन में कोई प्रिजुडिस है तो साहब वो जैदी साहब थे हमारे पड़ोसी और मैं आज भी इस बारे में ये कह सकता हूँ कि जैदी साहब ने हम लोगों को एक बात जो सिखाई जो कि शायद आज तक मैं उसका पालन करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये थी कि अगर सब पक्षों की बात साफ साफ सुन ली जाए तो रेजोल्यूशन यानी कि सब पक्षों का समझौते आपस में हो सकते हैं ऐसा कोई भी ऐसा कोई भी मसला नहीं है जिसमें कि सबकी बात सुनने के बाद भी समझौता ना हो सकता हो क्योंकि रास्ता उन्हीं बातों में से निकलकर आ जाता है तो साहब ये एक हमारे जैदी साहब थे अब उसी पांडे कॉलोनी के एक दूसरे पड़ोसी हमारे उनका नाम था श्री छोड़िए नाम नहीं लेंगे मगर वो बगल में हमारे उदय प्रताप कॉलेज था और उसमें वो अध्यापक थे अध्यापक मतलब लेक्चरर थे डिग्री सेक्शन में पढ़ाते थे तो वो बलिया के रहने वाले थे और उनका बड़ा परिवार था चार पांच बच्चे और उनका लड़का था और उनका एक भाई था वो भी उन्हीं के साथ रहकर पढ़ता था तो वो हमारे घर के सामने वाले चार फ्लैट का जो सेक्शन था उसमें से एक फ्लैट में रहते थे उनके नीचे वाले फ्लैट में भी एक मास्टर साहब रहते थे यानी कि वहीं यूपी कॉलेज के अध्यापक लेक्चरर साहब थे और वो गणित के थे मैं इसलिए बता रहा हूं गणित के प्रोफेसर थे या गणित के अध्यापक थे क्योंकि मैं उस समय बीएससी में आ गया था और मैं गणित में उनसे कभी कभार मदद लेने जाता था मैं यूपी कॉलेज का यानी उदय प्रताप कॉलेज का छात्र नहीं था मैं छात्र बीएचयू का था मगर चूंकि वो घर के सामने रहते थे तो मैं उनसे कभी कभार मदद ले लिया करता था तो हमारे इन नीचे वाले मास्टर साहब का इनका नाम था श्री बी एन सिंह तो बी एन सिंह साहब जो थे इनका इनके घर में दो बच्चे थे एक आठ दस साल की बच्ची और एक चार पाँच साल का बच्चा तो साहब चूंकि ऊपर हमारे सिंह सा, मास्टर साहब जो रहते थे जिनका मैंने पहले जिक्र किया वो वो थे और उनका एक भाई था श्री नंद कुमार सिंह तो नंद कुमार सिंह उस वक्त इलेवेंथ या इलेवेंथ क्लास में पढ़ता था या शायद बारहवें में पढ़ता था और मैं बी में था तो मैं उससे सीनियर था परंतु मैं क्लास में सीनियर था मगर आयु में उससे कम था तो नंद कुमार सिंह को थोड़ा सा मुझसे इस बारे में नाराजगी थी कि मतलब ऐसा कैसे कर रहे हो ऐसा कैसे हो सकता है तो वो मुझसे तो क्या नाराजगी करते परंतु वो एज इट इज अपनी नाराजगी किसी ना किसी फॉर्म में जाहिर करते थे मगर उस जाहिर नाराजगी में भी वो किसी भी तरह से मुझसे अपना रिलेशनशिप खराब नहीं करते थे और उस रिलेशनशिप में वो सामने बहुत अच्छे मित्र बनने की कोशिश करते थे खैर सा तो कॉलोनी में रहते थे हम लोग और शाम का समय ऐसा होता था जबकि सब बच्चे खेल रहे होते थे कोई दौड़ भाग कर रहा होता था कोई पकड़म पकड़ाई इस तरह का हम लोग जो थोड़े बड़े थे हम लोग भी जगह निकालकर कभी बैडमिंटन खेलते थे कभी क्रिकेट खेलते थे जिसमें कि उन बच्चों को दौड़ा भगा के कोई बॉल उठाने वाला बन जाता था और इस तरह का काम करते थे तो साहब हुआ ये कि एक दिन देखिए अब ये सारी घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सिलसिलेवार मैं बना रहा हूं क्योंकि क्या हुआ था कि जब ये घटना हुई तो ये इसके इतने हिस्से हैं छोटे छोटे कि वो बताने से बेहतर है कि मैं आपको ये घटना सिलसिलेवार बताऊं ना कि वो फिल्मों की तरह एक सीन अभी दिखाकर और दूसरा सीन एडिट करके बाद में दिखाकर उससे मेरी कहानी बन नहीं पाएगी तो मैं आपको ये बता दूं कि बच्चे खेल रहे थे ऊपर वाले मास्टर साहब यानी नंद कुमार सिंह जी की भतीजियाँ यानी ऊपर वाले मास्टर साहब के बच्चियाँ वो खेल रही थी और उनके साथ में नीचे वाले मास्टर साहब यानी श्री बी एन सिंह वशिष्ठ नारायण सिंह जी की बेटी वो भी खेल रही थी सब हम उम्र बच्चे थे और इतने में क्या हुआ कि न मालूम कैसे उन बच्चियों में झगड़ा हो गया मैं बाहर बैठा हुआ था उस समय में अपने घर के बाहर बैठा था उस दिन शायद कोई खेलने वाला नहीं था साथ में तो बैठे हुए बाहर बैठकर समय गुजार रहे थे और बच्चे खेल रहे थे हम लोग कुछ अपना किताब पढ़ना या ऐसा कुछ कर रहे होंगे मुझे यह तो याद नहीं कि हम उस वक्त क्या कर रहे थे मगर यह याद है कि जब वो बच्चियां दौड़ रही थी तो उसमें से एक बच्ची हम लोगों के आस चारों ओर चक्कर लगाने लगी और दूसरी बच्ची उसको पकड़ने के लिए तो इस तरह से हम लोग केंद्र बिंदु में आ गए और वो बच्चे जो थे वो चक्कर लगा रहे थे तो यू ही हमने कहा कि ठीक है हम बीच से हट जाते हैं तुम लोग आपस में खेलो यहां पर हम लोगों को इसमें बीच में मत डालो तो साहब हम लोग हटने लगे हम मैं हम लोग इसलिए कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि हमारे साथ में कोई एक दो लोग और थे मोहल्ले के ही तो हम लोग जब हटे रहे वहां से तो उसमें से एक बच्ची जो थी वो तब भी हमारे पीछे आकर छिप गई हमने कहा नहीं नहीं ये नहीं तुम हटो साहब ये भी ध्यान नहीं दिया कि वो कौन बच्ची है और साहब उसके बाद पता चला वो मास्टर वशिष्ठ नारायण सिंह जी की बच्ची थी और उसको जब तक हम लोगों ने यह बातचीत किया उतनी देर में दूसरे बच्चे आ गए उन्होंने उसको पकड़ लिया थोड़ा बहुत मारपीट हुई और उसके बाद वो सब बच्चे रोते झगड़ते अपने घर चले गए बात खत्म हो गई कुछ ज्यादा बात नहीं चली उसके बाद शाम हो गई रात हो गई और अगली सुबह जब हमारी माता जी काम पर जाती थी यानी कि वो एक नौकरी करती थी अस्पताल में तो वो चली जब घर से निकलने लगी तो वशिष्ठ नारायण सिंह जी की पत्नी ने आकर कहा दरवाजे पर कि भाभी जी कल भैया ने हमारी बेटी को बहुत पिटवाया माताजी को समझ नहीं आया कि ये आखिरकार क्या बात है तो भैया चूंकि मेरा नाम था तो उन्होंने कहा भैया ने पिटवाया बोली हां उन्होंने कहा मगर भैया ने कैसे पिटवाया बोली नहीं उन्होंने उसको पकड़ लिया और ऊपर वाले मास्टर साहब की बेटियों ने उसको बहुत मारा मेरी माताजी ने कहा कि अच्छा ठीक है मैं अभी तो ऑफिस जा रही हूं मैं लौट आऊंगी तब पूछूंगी उन्होंने कहा हां हां आप जरूर पूछिएगा और साहब वो चली गई बात आई गई हो गई उसके बाद मैं मुझे ये बात पता भी नहीं थी मुझे बाद में पता चली माता जी आई और जैसे महिलाओं की बैठक या पंचायत होती है वो पंचायत हुई जब उस पंचायत में पता ये चला कि मास्टर वशिष्ठ नारायण सिंह जी की पत्नी ने यह शिकायत की कि हमको नंद कुमार सिंह ने बताया कि आपके बेटे ने मेरी बच्ची को पकड़ लिया ताकि दूसरे बच्चे उसको पीट सके माताजी ने कहा ऐसा संभव तो नहीं है परंतु ऐसा कर जो हुआ है तो मैं उससे कहूंगी कि आप की आकर के और मास्टर साहब से माफी मांगे माताजी जी ये कहकर घर आ गई मैं उस वक्त घर पर नहीं था यूनिवर्सिटी से आया और कुछ सवाल थे तो उनको लेकर के मास्टर बी सिंह के यहां चला गया माताजी से बात शायद की या नहीं की मुझे नहीं ख्याल मास्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के यहां जब गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहां से बाहर निकल जाइए शायद पहली बार किसी ने मुझे जो आज गेट आउट तो बहुत बार सुनने को मिल गया अब मगर उस समय पहली बार किसी ने गेट आउट कहा था तो मैंने कहा क्या हो गया सर उन्होंने कहा तुम हमारे बच्चों को पिटवाओगे और हम तुमको पढ़ाएंगे बिल्कुल नहीं मेरे कॉलेज में होते तो मैं तुम्हें पास भी नहीं होने देता सच बताऊं आपको कि मेरे तो हाथ मतलब क्या बोलते हैं उसको पांवों के नीचे से जमीन निकल गई और हाथों से तोते उड़ गए मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं आखिरकार करूं तो क्या करूं मैं वापस घर आ गया मैंने उनसे कोई बहस भी नहीं की मैं घर आ गया जब मैं घर पहुंचा तब माताजी ने मुझसे पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया है मैंने कहा हाँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा है उसके बाद साहब ये मामला जो था माताजी ने मुझसे साफ साफ पूछा मैंने उनको स्पष्ट बता दिया और मैं उस वक्त पूरी घटना को शायद उनको बता भी ना पाया इस तरह से मैंने तो यही कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है उसके बाद पिताजी आ गए वो भी देर रात में लौटते थे आए जब आए तो उन्होंने माता जी ने उनको पूरी बात खाने की मेज पर बताई पूरी बात सुनकर उन्होंने खाना तो बीच में ही छोड़ दिया और वो बाहर निकले और उन्होंने मास्टर बीएन सिंह के यहाँ घंटी बजाई या दरवाजा खटखटाया मास्टर बीएन सिंह निकले पिताजी कॉलोनी में बहुत सम्मानीय व्यक्ति थे तो मास्टर बी.एन. सिंह ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया कहा इंस्पेक्टर साहब कैसे आना हो पापा ने कहा कि मैं अपने लड़के की तरफ से आपसे माफी मांगने आया हूँ मेरे लड़के ने ऐसा कुछ किया है जिससे कि आपकी बेटी को तकलीफ हुई या आपको तकलीफ हुई तो उसने बहुत ही बुरा किया मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ और मैं अभी उसको बुला रहा हूँ आप उसको उतना ही पीटिए जितना कि आपकी बेटी को दूसरे बच्चों ने मारा होगा उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने कहा हम मगर मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं पापा ने कहा मैं आपको पढ़ाने के लिए कह भी नहीं रहा हूं मुझे पता भी नहीं कि वो आपके यहाँ पढ़ने आता था मगर मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूं मगर मैं चूंकि जाँच विभाग में काम करता हूँ मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि क्या आपने देखा कि उसने पिटवाया उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं देखा मैंने मुझसे मेरी पत्नी ने बताया तो पापा ने कहा अपनी पत्नी को बुलाइए उनसे कहा कि आपने देखा क्या उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं देखा नंद कुमार ने देखा उन्होंने कहा ठीक है नंद कुमार ऊपर ही रहते थे पिताजी की आवाज जरा ऊंची थी उन्होंने नंद कुमार को आवाज लगाई तो नंद और उनके भाई साहब यानी जो मास्टर जी थे वो भी आए नीचे बाबा ने कहा कि यह बताओ नंदकुमार तुमने देखा कि इसने उनको पिटवाया नंदकुमार की झिग्गी बंध गई उनके सिट्टी पिट्टी गुम हो गई उनके भाई साहब जो थे उनको भी पता नहीं था कि यह क्या हुआ है नंदकुमार ने कहा नहीं मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने पिटवाया है मैंने यह कहा कि वो बच्ची को बचा सकते थे और बीच में खड़े रहते तो वो बच्ची नहीं पिटती मगर वो हट गए इसलिए बच्ची पिटी पापा ने कहा मगर तुमने यह नहीं कहा कि वो उन्होंने पिटवाया उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने यह नहीं कहा पापा ने मास्टर्स बीएन सिंह साहब की पत्नी की ओर देखा बीएन सिंह साहब की पत्नी क्या कहती बोली कि नहीं नहीं नंदकुमार जी ने मुझसे कहा था कि उन्होंने पिटवाया है नंद कहने लगा मैंने नहीं कहा था खैर अब बात मैंने कहा तुमने कहा इस पर आ गई और बात किसी तरह से समाप्त हो गई मैं यहाँ पर सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि यदि उस दिन पिताजी ने यह बात स्पष्ट न की होती तो आज श्री रवि श्रीवास्तव बच्चा पिटवाऊ के नाम से मशहूर होते और शायद अपनी नजरों में भी वो थोड़ा गिर गए होते क्योंकि ये कहानियाँ तो आपके जहन में जब बैठ जाती हैं तो सुनते सुनते और पक्की होती जाती हैं और वो घटनाएँ आप अपने मन में समझने लगते हैं तो साहब दो जिक्र पड़ोसियों के और बचपन के जहाँ पर कि हमें एक तरफ तो ये सीखने को मिला कि साहब किसी तरह से भी अगर पूरी बात सुन ली जाए तो रिजोल्यूशन हो सकता है और वहीं दूसरी ओर ऐसा कि अगर बात बिगाड़ने पर बन जाए तो बात बिगड़ भी सकती है तो आज के लिए बात यहीं बंद करता हूँ और आपने अपना समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं अपने मित्र मक्कड़ साहब से यानी जिनका मैंने पिछले हफ्ते जिक्र किया था उनके स्वास्थ्य के लिए कामना सब लोग करें आप लोग मैं उसकी आपसे प्रार्थना करता हूं और अगले हफ्ते तक के लिए नमस्कार धन्यवाद यूँ तो आपस में बिगड़ते हैं, हैं मिलने वाले कहीं में जुदा होते हैं